सोईसती सोई सती, सती सराई जरे पिया के साथ सोई सती सराई जरे पिया के साथ जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी रहे चरण कितनाय एक से और न जानी जगत करे उपहास पिया का संगन छोड़े प्रेम के से जगे आय मेयर की चादर ओढ़े सोईसतीस राही ऐसी रहनी रहे तुझे यो भोग बिलासा मारे भूख पियास याद संचलती की स्वास रेन दिवस बे पिया के रंग में राती तनखी सुधी है नाही पिया संग बोलत जाती पलटू गुरु परसाद सी किया पिया को हाथ सोई सती सराही जे पिया के साथ सोई सतीस रई तुझे पराई क्या परी अपनी बैर तुझे पराई क्या परी अपनी आपनी अपनी आपनी गुड़ विष को खावे कुआ में तू पर और को राह बतावे और जाए अंधेरे जो ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे तुझे पर क्या परी अपनी आपनी बेर बेचत फिरे कपूर आप तो खारी खावे घर में लागी आ गए दूरी के घूर बोतावे पल तू ये सा अपने मन का फेर तुझे पराई क्या परी अपनी आपनीर पलटू नीचे से ऊंच भाई नीचे कहे ना को पलटू नीचे से ऊंच भा नीचे कहे ना कोई नीचे कहे ना को गये जब से शरनाई नारा बही के मिलो गंग में गंग कहा पारस के पर संग लो से कनक कहावे आगे मह जो पर जर आगे गये हो ये जावे पलटू नीचे से ऊंच भार नीचे के ना कोय। राम का घर है बड़ा सकल अ गुनची पिज़ाई जायी जैसे तिलको तेल फूल संबास बसाई भजन के रतापते तन मन निर्मल होय भजन केर परतापते तमन निर्मल होय पलटू नीच से ऊंच भाई नीच के नाको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 तू मुझे पानी पिला तेरा पानी तो मेरी प्यास को थोड़ी बहुत देर को बुझाएगा यह तो बहाना है तुझसे संबंध बनाने का अगर तूने मुझे पानी पिलाया तो मैं तुझे ऐसा पानी पिलाऊंगा कि वो सदा के लिए प्यास को बुझा दे।, दे। मैं तेरे कुएं पर आया हूं ताकि तू मेरे कुएं पर आ जाए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 तो फिर उस चाहत को कहीं और ना जाने दिया फिर उस चाहत को एक नहीं पूरा डुबा दिया एक को चाहा तो अनेक को भुला दिया और अगर अनेक भूल जाए तो फिर एक में ही परमात्मा का दर्शन शुरू हो जाता है क्योंकि एक यानी परमात्मा इसे समझना एक यानी परमात्मा अनेक यानी संसार जब तक तुम्हारा प्रेम अनेक पर भटकता है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 और जिन नफो ने तय किया न मरने का ये उनका हक है जो न मरना चाहे उसे कोई जबरदस्ती मारे तो ये हिंसा है उनका कोई अपमान करने की जरूरत नहीं है वे सामान्य जन है। लेकिन समाज ने उनको जबरदस्ती मानना शुरू कर दिया फिर तो ऐसा इंजाम हो गया कि जबरदस्ती स्त्रियों को ले जाने लगे मरखट घसीटके ले जाने लगे स्त्रियां भाग रही हैं और उनको घसीटके ले जाया जा रहा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 तो चारों तरफ मसाने लिए खड़े रहते लोग जैसे कोई स्त्री उसमें से भागने लगती आग में से कौन न भागना चाहेगा जरा सा हाथ जल जाता तो तुम्हें टीला का पता है जीते तेजी किसी को फेंकोगे तो वो भागेगी तो डंडों से उसे वापिस मसालों से उसे वापिस आग में गिरा देना और इतना धुआं करते थे घी फेंक कर कि किसी को यह दिखाई ना पड़े क्रच ये सीधी हत्या थी और बड़ी नशंस हत्या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 भक्त का अपना कोई जीवन नहीं होता परमात्मा का जीवन ही उसका जीवन होता है उसकी श्वास भक्त की श्वास परमात्मा के साथ ही जीने में उसे रस होता है परमात्मा से अलग होके जीने में उसे रस नहीं होता परमात्मा के साथ रह के नरक भी मिले तो भक्त राजी होगा और परमात्मा के बिना बैकुंठ मिले तो वो लात मार देगा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 सच पूछो तो बच्चों ने हमारा तलाक होते होते रुकवा दिया मैंने पूछा वह कैसे तो मुल्ला नीन की पत्नी ने कहा तलाक के बाद बच्चों को पास रखने दी न मैं तैयार थी और न मुल्ला। ऐसे ही संबंध रह गए औपचारिक है व्यवस्थागत है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 यमुना के तट पर चिर प्रचिर वंशी बट मौन खड़ा है कैसे रास रचाऊं मेरी सांसों का वृंदावन सुना किस पाती लिखू और किस परदेसी का परदेश निहारू कैसे मन बहलाऊं मेरी बगिया सुनी मेरा आंगन सुना पुरवाई तन को झुलसाए खिलता चांद देख अलसाऊं लहरों का गीत सताए हंसते फूल देख मुरझाऊं एकाकी पन से घबरा दोनों नयन मुदलू लेकिन किसका रूप निहारू मेरे अंतरतम का दर्पण सुना किस पर मान करूँ सखी मेरे बिछुए कंगन सुना, है की रात मगर मैं कैसे पायल किसकी मुरली की धूल सुन किस कान्हा पर तनमन वारू यम के तट पर चिर पर चित बंसी बट की मौन खड़ा है कैसे रांच रचाऊ मेरी सासों का वृंदावन सुना किसका रूप निहारू मेरे अंतरतम का दर्पण सुना नहीं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 जैसे पनिहारिन पानी भर के घर की तरफ चलती है सिर सिर्फ मटकी संभाले है दो और तीन मटकियां संभाले है हाथ भी नहीं लगाती मटकियों में से बातें करती चलती गीत गाती चलती गपशप करती चलती है। ये सब गपशप भी चलती है राह पे चलना भी पड़ता है मटके सिर पर भी हैं फिर भी उसका ध्यान तो मटकों को संभाले रखता है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 नानक को उनके पिता ने बड़ी कोशिशें की कुछ काम में लग जाए कुछ धंधा कर ले स्वभाव था प्रत्येक पिता चाहता है कि बेटा कुछ करे कमाए किसी ने सलाह दी किसको कुछ रुपए दे दो खरीदने भेजो कुछ सामान खरीद खरीदलाए कुछ बेचे लाए ले जाए व्यापार करे कुछ लगेगा काम में तो ठीक नहीं तू तो ये खराब हो जाएगा ये धीरे धीरे साधुओं के सत्संग में खराब हुआ जा कुछ रुपए दे उन्हें भेजा जाते वक्त कहा कि देख लाभ का ख्याल रखना क्योंकि लाभ के बिना धंधे में कोई अर्थ नहीं है नारण ख्याल रखूंगा वो दूसरे दिन घर वापिस आ गए खाली चले आ रहे बड़े थे पिता ने पूछा क्या हुआ बड़ा प्रसन्न दिखाई पड़ता है कुछ सामान छोड़ो लाभ इत्यादि कंबल खरीद के ला रहे थे राह में साधु मिल गए वो सब नंगे बैठे थे सर्दी के दिन थे सबको बांट दी आपने कहा था ना कि लाभ पिता ने सिर ठोक लिया होगा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 तो तेरा शब्द उठते ही उसकी याद आ गई वो याद तो भीतर चली रही थी उस याद से सूत्र जुड़ गया तेरा यानी परमात्मा का फिर तो मस्त हो गए, फिर तो मकन हो गए फिर तो तेरा से आगे बढ़े ही नहीं फिर तो तौलते ही गए जो आया उसको ही तौलते गए तेरा और तेरा खबर पहुंच गई सूबेदार के पास की इसका तो दिमाग खराब हो गया वो तेरे पे अटका है और सभी को तोलता जा रहा और जितने जिसको जो ले जा रहा है ले जा रहा है दुकान लुटवा देगा पकड़ के बुलवाया गया वो बड़े मस्त थे उनकी आंखों में बड़ी ज्योति थी पूछा ये तुम क्या कर रहे हो आखिरी संख्या आ गई अभी इसके आगे संख्या क्या है तेरा के आगे अब और जाने को जगह कहाँ है बाकी तो मेरे का फैलाव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 जैसे जैसे तुम्हारा सघन का जगत तो उपहास करेगा लोग तो हंसे लोन उनका नानक पागल हो गए जगत करे उपहास पिया का संग न छोड़े प्रेम की सेज बिछाए महर की चादर ओढ़े दुनिया हंसी करे करेगी ही इसे स्वीकार कर लेना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 तुमने ताली बजाई मतलब कि कुछ गलती बात हो गई लाओ ठीक कह रहा है कि अगर लोग उपहास ना करते तो मैं समझ लेता कि यह सत्य होगा ही नहीं सत्य का तो सदा उपहास होता है क्योंकि लोग इतने असत्य हैं लोग झूठ हैं इसलिए सत्य पर हंसते हंस के अपने को बचाते हैं, उनकी हंसी आत्मरक्षा है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 ऐसा ही होना स्वाभाविक उन पर करुणा रखना ऐसी रहे तजे जो भोग विलास। ये बड़ा पूर्व सूत्र है पलटू कहते हैं कि भक्त के प्रेम में और करुणा में और परमात्मा के स्मरण में अपने आप भोग विलास छूट जाता ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलास। भोग विलास छोड़ना ना पड़े छूट जाए ऐसी रहनी रहे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 जीवन का ऐसा ढंग जीवन में ऐसी चर्या पैदा हो जाती कि भोग विलास अपने आप छूट पड़े तो बात ही गलत हो रही छोड़ने पड़े तो भाव रह जाएंगे छूट जाएं तो बड़ा स्वास्थ्य बड़ा सौंदर्य होता व्यर्थ को छोड़ना पड़े तो उसका अर्थवादी को सार्थकता दिखाई पड़ती थी इसलिए चेष्टा करनी पड़ी छोड़ना पड़ा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 कौन पद की चिंता करता है कौन आदर समादर खोजता है कौन सम्मान खोजता है जिसको उस प्राण प्यारे की तरफ से मान मिलने लगा इस संसार में कोई मान अब अर्थ नहीं रखता मारे भूख प्यास याद संग चलती श्वास ये जो श्वास के सांस याद बहने लगती है इससे भूख प्यास तक मर जाती है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 बीमा के एजेंट्स भोजन तो बुला लेते हैं कि चलो कल हमारे साथ भोजन करो वहाँ सुगमता पड़ जाती वहाँ आदमी हल्का होता है जिद्दी कम होता है तुमने ये देखा कि लोग रात को अक्सर सोने के पहले अगर एक गिलास गर्म दूध पीने तो नींद अच्छी आती क्यों वो गर्म दूध उन्हें फिर छोटा बच्चा बना देता है दूध गर्म वो बचपन याद आ जाता है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 ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग दिलासा मारे भूख प्यास याद संग चलती रन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती दिन रात बेहोश रहे मस्ती में रहे शराब में डूबा रहे प्रभु के प्रेम की शराब पीता रहे रन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती उसका रंग छाया रहे उसका ढंग छाया रहे उसका गीत गुजता रहे उसकी मस्ती में झूमे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 हृदय में उत्सव हो रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तनकी सुधिया ना ही पिया के संग बोलत जाती और अपना तो होश ही नहीं रहा अब अपना होश कहा जब परमात्मा सामने खड़ा हो तो अपना होश कहा तन की सुधियां ना ही अब अपना तो कुछ होश ही नहीं अपने तन का भी कुछ पता नहीं पिया संग बोलत जाती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 घर से शुरुआत करो अपने को बदलो तुम बदल जाओगे तो तुम्हारे जीवन से ऐसी किरण उठेंगी कि और लोग भी बदलेंगे मगर दूसरों से शुरू मत करना तो दूसरों से शुरू करने में बड़ा मजा मालूम होता है अहंकार की तरफ कि देखो मैं सेवा कर रहा हूं सेवक सर्वोदयी खतरनाक लोग इनसे सावधान रहना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 दुनिया में जितना उपद्रव समाज सेवकों के द्वारा हुआ है किन्हीं और के द्वारा नहीं हुआ यहां बीमार लोगों की चिकित्सा करते घूम रहे हैं। यहां पादल लोगों को मानसिक स्वास्थ्य देते घूम रहे हैं। यहां मुर्दे लोगों को जीवन का दान देते हुए घूम रहे तुझे तो पराई क्या परी अपनी आप निबेर अपनी आप निबेर छोड़ गुड़ को खा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 खस्त गाने राह को मुज़दा कि रहबर को सुरागे जादे मंजिल नहीं मिलता सिखिल जनों को मंगल समाचार रास्ते के थके हुओं को मंगल समाचार सिकस्ता पा को मुझदा शिथिल जनों को मंगल समाचार एक शुभ संदेश खस्त गाने राह को मुज़दा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 इस भ्रांति में मत पड़े रहा हूं कि किसी को मिल गई है तुम्हें जो ले चल रहे उनको भी नहीं मिली पलटू महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबेस अपनी आप निबेर छोड़ी गुड़बिश को खावे दे कुआ में तू परे और को राह बता दे और उजियार मसाल की जाय अंधेरे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 और मसाल की रोशनी देख के दूसरे लोग उसके पीछे चल रहे और मसालची खुद अंधे में चल रहा है और उनको उजियार मसाल मसालची जाई अंधेरे क्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे ऐसे तुम्हारे तथा कथित पंडितों की बात है मसाले बड़ी लिए शास्त्रों का बड़ा बोझ खुद माया से घिरे दूसरों को राय बता रहे हैं ब्रह्म तक जाने की और जार मसाली जाई अंधेरे त्यो ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे बेचत फिर कपूर आप तो खारी खावे खुद तो खड़िया मिट्टी खाते हो बाजार में कपूर बेचते बेचत फिर कपूर आप तो खारी खावे घर में लगी आग दौड़ी के घूर बुतावे वो जो बाहर सड़क के किनारे घूरा है उसमें आग लग जाए तो दौड़ कर उसको बुझाते हो घर उनका चल रहा है घर में आगी ला लगी आग दौरी के घूर बतावे बेचक फिरें कपूर आप तो खारी खावे पलटू यह सांची कहे अपने मन का फेर तुझे तो पराई क्या पड़ी अपनी ओर निबेर पलटू कहते हैं सज्ज कहता हूं तुमसे ऐसे याद रखना भूल मत जाना पलटू यह सांची कहे अपने मन का फेर ये बड़ी मन की तरकीब है यह मन का बड़ा जाल है ये मन की बड़ी होशियारी है मन मिटना नहीं चाहता तो तुम्हें अपनी परेशानियों से बचाना चाहता वो कहता तुम्हारी क्या परेशानी देखो दुनिया में इतना दुख पहले इनको तो सांत दो और मन बड़े अच्छे तर्क खोजता है मन कहता है ध्यान प्रार्थना पूजा ये सब तो स्वार्थ मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं तो स्वार्थ है दुनिया में इतना दुख और हम ध्यान करें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 अगर कुआ प्यासे की तरफ जाए तो बहुत खतरा है ये प्यासे की प्यास तो सियाद ही बुझाए प्यासे को कुएं में घिरा ले इसी बात की संभावना है प्यासा कहीं तो अगर प्यासे को प्यास है तो कुआ खोजेगा अगर लोग दुखी ही रहना चाहते हैं तो तुम कौन हो उन्हें सुखी बनाने वाले और तुम कैसे बना सकोगे अगर उन्होंने यही तय किया है उनको दुखी रहना तो दुनिया में कोई उन्हें सुखी नहीं बना सकता परमात्मा भी उन्हें सुखी नहीं बना सकता नहीं तो परमात्मा ने अब तक सुखी बना ही दिया होगा परमात्मा तुम्हारी स्वतंत्रता का बड़ा आदर करता है अगर तुमने तय किया दुखी होना तो तुम्हारे तय के साथ है तुमने जो तय किया तुम्हारे साथ ठीक है तुम दुखी रहो तुम्हारा चुनाव तुम्हारी मालकियत है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 क्राइस्ट नहीं छोड़ गए तुम्हारे क्या इरादे ये सारे लोग स्वार्थी थे परार्थी तुम पहली दफा पैदा हुए हो लेकिन मन के बड़े शेर मन बड़े तर्क खोजता मन कहता क्या ध्यान में पड़े हो अरे दुनिया में इतना तो दुख है पहले दुख तो अलग करो बाल जस्ती भी है तर्क समझ में भी आता है इसी तर्क में पड़ के तो लोग झंझटों में उलझ जाते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 निर्विकार होके प्रकट हुआ पारस के परसंग लोह से कनक कहावे अंग महे जो परे जरे आ गई हुई जावे राम का घर है बड़ा सकल एगुन छिप जाए पलटू कहते हैं तो जाना सब पता चला कि राम का घर इतना बड़ा है कि सब पाप छिप जाते हैं राम की महिमा इतनी बड़ी है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 रंग में राति तन की सुधिया न पियासंग बोलत जाती भजन का अर्थ अपना तो होश खो हो गया सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना का होश रहा भजन के प्रताप थे और उस भजन के प्रताप से तन्मन निर्मल हो सब निर्मल हो गया है इसे समझना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 तो मैं क्या करूं इस गड्ढे में पड़ा हुआ भक्त कहता है भजन करूंगा उसे पुकारूंगा उसकी सहायता चाहिए भजन के प्रताप भजन का अर्थ होता है मैं तो पापी मैं तो बुरा मैं तो दुर्जन मेरे किए तो गलती हुआ मेरे किए तो गलत ही होगा बस तेरे से आशा जुड़ी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 तुम्हारी आंखों में पहली दफा आश्चर्य का भाव फिर से उठेगा बचपन में ने कभी खो दिया वो भाव वो सरलता फिर आएगी आज आए हो पत्नी ने तुमसे कुछ कहा अगर कल कहा होता तो तुम नाराज हुए होते आज तुम अचानक पाओगे नाराजगी नहीं आ रही आज इतनी आधा घड़ी पुकार के बाद तुम घर के बाहर आओगे और भितमंगे को द्वार पर पाओगे तुम ये ना कह सकोगे आगे जाओ तुम फर्क पाओगे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 किसी ने फीस लिया गड्ढों से बिठा दिया शिखर पर इस सूत्र को ख्याल में रखना साथ जरे पिया के साथ सोई है नारी सयानी रहे चरण चितलाए एक से और न जानी जगत करे उपहास पिया का संग छोड़े प्रेम की सेज बिछाए महर की चादर ओढ़े ऐसी रहनी रहे तजे जो भोग विलासा मारे भूख प्यास चलती प्यासा रैन दिवस बेहोश पिया के रंग में राती तन की सुध है रात जाती पलटू गुर प्रसाद से किया पिया को हाथ सोई सती सराइये जरे पिया के साथ इसमें आ गया प्रार्थना का सारा सूत्र इसमें आ गया भजन का सारा सास मस्ती बेहोशी मदमस्त दीवाना पन और दूसरे की फिक्र छोड़ो नहीं तो प्रार्थना न कर पाओगे प्रार्थना हो जाए तो दूसरे की सेवा तुमसे अनायास हो सकेगी तुझे पराई क्या परी अपनी आप निबेर अपनी आप निबेर छोड़ी गुड़ गुज दिसको खावे कुआ में तू परे और को राह बतावे औरंग को उजियार मसालची जाई अंधेरे क्यों ज्ञानी की बात माया से रहते घेरे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 फिर बहुतों के जमे थमे पैर सड़ गए पैर पुनः नाच से भर जाएंगे पुनः जीवंत हो जाएंगे पहले तुम उत्सव से भर जाओ फिर तुम बहुतों की आंखों में के दिये जला दोगे बहुत प्राण तुम्हारे साथ नाचेंगे रास् रचाएंगे लेकिन पहले तुम शुरुआत वहां से और घबराओ मत ये मत सोचो कि मैं इतना नीचा आदमी मैं ऐसा पापी आदमी मुझसे क्या होगा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 पलटू नीच से ऊंच भा नीच कहे न कोय नीच कहे न कोय गए जब से सरनाई आई नारा बहके मिलो गंग में गंग कहाई पारस के परसंग लोह से कनक कहावे आग महे जो परे जरे आ गई हो जावे राम का घर है बड़ा सकल एगुन छिप जाई जैसे तिल को तेल फूल संग बास बसाई भजन केर प्रतापते जन तनम निर्मल होए पलटू नीच से ऊंच